मंत्र पाठ। मंत्राठ सहनावतु सहनऊन सह वीर कर्वा वह तेजस मा शांति शांति जी जी नमस्ते नमस्ते ईश्वर की असीम अनुकंपा या असीम के पास हमने जो है योग दर्शन का समाधिपाद का जो पैतीसवा सूत्र है विषय प्रवृत्ति पढ़ लिया था हाँ। इसमें कोई शंका तो नहीं है नहीं चलिए अब आगे छत्तीसवा नंबर सूत्र है उसमें उसकी व्याख्या में उन्होंने राजवीर जी ने उसमें किया हुआ है कि इससे प्रतिमा पूजन नहीं रहना चाहिए भी लगाओ तो पर आपने एक्सप्लेन कर दिया था कल वैसे तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है खास नहीं इसमें प्रतिमा की तो कोई बात ही नहीं है हाँ उसमें अपने आप ही लिखा है इसमें प्रतिमा पूजन नहीं आ सकता है उन्होंने तो, तो, हाँ, तो, तो है? के लिए उन... इसमें तो जो है चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्मि इत्यादि में उत्पन्न तो ये हाँ, है कहीं प्रतिमा कहीं नहीं आया प्रतिमा प्रतिमा जो हो जायेगा तो प्रतिमा में विभिन्न विषय हो गया न जी हाँ जी जैसे सूर्य है तो सूर्य तो एक विषय है एक ही रूपाकार है, है। चंद्रमा एक रूपाकार है वो एक विषय है परंतु तो जब हम किसी प्रतिमा में ध्यान लगाएंगे तो प्रतिमा में तो एक रूपाकार तो है ही नहीं वह जो है आप नेत्र अलग है नासिका अलग मुख अलग है कपाल अलग है, है हाथ अलग है तो ये एक एक फिर जो है अलग अलग हो गया ना जी अलग अलग विषय हो गया जबकि यहाँ पर एकाग्रता के लिए किसी एक विषय पर ध्यान लगाने की बात कही जा रही है एकाग्र बाग में हमने किया तो उसी पर उसी पर ध्यान लगाने की बात कही जा रही है पूरे शरीर पर ध्यान लगाने की बात नहीं कही जा रही है तो यदि आप प्रतिमा पर ध्यान करते हैं तो प्रतिमा में यदि कोई एक लेते हैं नाक लेते हैं तो नाक जो आप लेते हैं तो अन्य रहा नहीं ना प्रतिमा का दूसरा हाँ जी तो इसलिए प्रतिमा में ध्यान लगाने की कोई तुक ही नहीं बनती है ठीक है मैं समझ गया आप थी? हाँ प्रतिमा में मूर्ति में लगा जो व्यक्ति ये कहते है कि भाई मूर्ति पूजा जो है मूर्ति में ध्यान लगाना मूर्ति पूजा जो है वह प्रथम स्तर का है तो इसने जी कहे कि नहीं ये तो खाई है इसमें एक बार जो गिरता है तो निकलना मुश्किल होता है नहीं हाँ, मैं मैं तो क्योंकि तो ये तो देखिए ना ये तो प्रत्यक्ष है ना जिंदगी भर व्यक्ति जो है उसी में लगा हुआ रहता है उसको कोई जो है ईश्वर से नहीं लेना ले बस वो है कि अपना मन की संतुष्टि के लिए मंदिर चला गया बस तो थोड़ी सी पूजा कर ली सत्यन की पूजा कर ली उसी में अपने आप को तीसरी समझता है कि बस मैंने कर लिया तो जैसे ईसाई है मुसलमान है वैसे ये भी हो गया हिंदू में भी ऐसे ही है बस नहीं ठीक कह तो, रहे बिल्कुल हाँ बस ये है कि ईसाई लोग एवं ईसाई तो यदि ईश्वर का स्वरूप नहीं भी मानता है तो ईश्वर को वो तो बाद की बात हुई तो सब कुछ मानता है जीसस क्राइस्ट को मानता है ना जी हाँ जी तो जीसस क्रैस् में ही सब कुछ कर रहा है तो वो भी तो मूर्ति ही एक तरह से हो गया नहीं वो तो मूर्ति है ही पूरा और मुसलमान जो है मुसलमान मूर्ति पूजा करता नहीं है परंतु वह भी जो है जिस तरीके की बात करता है कि स्वर्ग में ये मिलेंगे वो मिलेंगे इतनी बीविया मिलेंगी इतने ये होंगे देखिए एक रूप में मूर्ति पूजा ना भी करें मगर पूजा करते हैं मक्के की मक्के क्योंकि अगर भगवान सब सब तरफ है, तो उसी तरफ क्यों मुँह करना है मुँह करना सही बात है ठीक सर और वहाँ पे भी जाइए जो उनका काबा है ना उसमें ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर उसके एक वहाँ पे उसके कोने में एक जगह है वहाँ की तरफ उंगली पॉइंट करते हैं हमेशा कि उसको कई खे, लोग उसको चूमते भी हैं वो जो उनकी एक है चक्कर एक, एक एक एक लगाते है उसमें उसके वो भी उसी तरह हो जाता है उसमें भी आ जाती है बात क्यूँकी काफी चक्कर लगाते मानते ही है शायद हाँ जी सातवें जो भी हो तो का यह प्राय है कि वो तो अशुद्ध सब है वो लोग हाँ जी तो यहाँ पर मूर्ति की कोई बात ही नहीं है ठीक नहीं है मैं उसमें आया था इसीलिए मैंने पूछ लिया था आपसे कि तो आई, मैं ठीक है यदि रहता तो मूर्ति का नाम यहाँ पर कह देते ना हाँ जी उसमें नहीं उसकी व्यास में, में नहीं है उन्होंने अपने आप से लिखी हुई है आगे है छत्तीसवन नंबर जो सूत्र वा है, है विशोका व ज्योतिषमती क्या है तो बोलिए विशोका वा ज्योतिषमति हम बोलते विशोका व ज्योतिष्मी ये पीछे वाले जो सूत्र है ना भी जो पढ़े हैं विषय वती व प्रवृत्ति मनसा स्थिति निबंधनी तो इसमें से प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इस सूत्र के साथ जोड़ देंगे पीछे वाले इतनी अनुवृत्ति आ जाएगी मैंने प्रवृत्तिपन्ना मन सह स्थिति तो पूरा सूत्र बन गया विशोका व ज्योतिषमती प्रवृत्तिपन्ना मन सह स्थिति निबंधनी वहां पर विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना है विषयवती को हटा दीजिए यहाँ पर विषयवती वाह को हटा करके विशोका व ज्योतिषमती प्रवृत्तिर उत्पन्ना मन सह स्थिति ये इतना बड़ा सूत्र बन गया समझ गया हाँ जी और अर्थ क्या हो गया अर्थ हो गया कि वाह मे और वाक अर्थ क्या है जी और हाँ जी विश्व का ज्योतिषमती उत्पन्ना प्रवृत्ति अन वह जब करेंगे तो हो जाएगा और मैने विशो का ज्योतिष मती उत्पन्ना प्रवृति मनसा स्थिति निबंधनी विशो का ज्योतिषमान प्रवृत्ति ज्योतिष वाली प्रवृत्ति प्रकाश वाली प्रवृत्ति प्रकाश रूप वाली उत्पन्न प्रवृत्ति मन की स्थिति का हेतु होती है मन की स्थिति को निबंधन करती है मन की स्थिति को बांधती है प्रशांत वाहिता स्थिति जो मन की स्थिति है उसको बांधती है अर्थात उसको उसी स्थिति में रखती है उसकी प्रशांत वाहिता स्थिति में ही रखती है तो ये इसका शब्दार्थ हुआ फिर एक बार बोल रहा हूँ और विश्व का ज्योतिषमती उत्पन्न उत्पन्ना का विशोका ज्योतिषमती उत्पन्न माने विशोका ज्योतिषमान अं... ज्योतिष वाली ज्योति वाली ज्योतिषमान माने हुआ ज्योतिषमति माने मतु प्रत्यांश है जो ज्योति वाली उत्पन्न प्रवृत्ति प्रकृष्ट ज्ञान मन की स्थिति को बांधने वाली होती है मन की स्थिति का हेतु होती है मन की प्रशांतवाहिता स्थिति का कारण बनती है कारण होती है शब्द समझ गए जी हाँ जी यहाँ पर विशोका का मतलब क्या है विशोका जो शब्द है ये ये प्रवृत्ति का विशेषण है तो विशोका का मतलब है कि विगत शोक य्याम सा विशोका विगत शोक य्याम ऐसी प्रवृत्ति ऐसी प्रकृष्ट वृत्ति ऐसा प्रकृष्ट ज्ञान जिसमें शोक चली गई है जिस प्रवृत्ति में शोक समाप्त हो जाती है उस प्रवृत्ति का नाम विशो का प्रवृत्ति है समझ गया ये हाँ जी तो ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है ऐसा कौन सा प्रकृष्ट ज्ञान है जिसमें शोक समाप्त हो जाता है शोक रहता नहीं है तो वह है ज्योति वाली प्रवृत्ति ज्योति का ज्ञान ज्योति से युक्त ज्ञान समझ गए जी हाँ जी ज्योति से जो युक्त ज्ञान है वह ज्योति से युक्त ज्ञान शोक से रहित होती है अर्थात जब योगी को ज्योति का साक्षात्कार हो जाता है ज्योति का अनुभव हो जाता है तब उस योगी को शोक नहीं होता तत्र को मोह शोक एक अनुपष्य हाँ बोल रहे है की भूतान न्यात मनने मन्येवानुपश्य यही है ना जी यी भूतान, भूतान, भूतान न्यात भूत जानता इस, एक यस्तु सर्वानी भूतान्यात मई बाूद्विजान यह क्या? बा मौहा, मौहा, एक एक है क्या यस्तु भूतान्यात मई बातान तस्तुन दो सूत्र है एक तो यस्तु सर्वानी भूतान्यात और दूसरा वाला ऐसी शुरू होता है जी जी सर्वानि भूतान्या आत्मन्येव यशिन सर्वानी भूतान्यासानी मनुप्य सर्वभूत सकते ये ये जो है ये दोनों छठा और सातवा जो है छठा और सातवा है और वो मंत्र जो है उसमें जो है ना क्योंकि एक ही जैसे है ना इसलिए जो है थोड़ा उसमे ईश् पुरषद में जरा सा फरक है उसमें जुगुत्ते की वजह इसमें यस् सर्वाणी भूतानि आत्मनिव अनुपति सर्वभूत आत्मा ततो तत्व निकित्सती फिर यस्मिन सर्वाणी भूतानि आत्मवेद अभूत का मोह आकाशो का एक तो किसके साथ है वो ये सातवें के साथवे के सातवें के साथ है जी पक्का यशमिन के साथ वाले के साथ है बोले एक तो यह है की यशविन सरवानी भूतान्यास उसी के साथ कामो का आ, का उसके साथ ही आता है जी अच्छा लेकिन मैं निकाल लिया आ, ये साथ के साथ कामोहा शो का हाँ अभी देख लेते हैं एक तो है यशु सरवानी भूतान्यास मनने वानु जी नहीं देखिये मंगल उल्टा बोल दिया था मानी यशु सर्वानी भूतान्या मनने वान सर्वभूते जी तो एक तो यह है कि जय सभी जो सभी भूतों को आत्मा में देखता है जी आत्मा में गहराई से देखता है परमात्मा के अंदर है ऐसा देखता है और सर्वभूतेषु भूते सभी भूतों में आत्मा माने सभी भूतों को जो आत्मा में देखता है और सभी भूतों में जो आत्मा को देखता है वहाँ पर कोई शंका नहीं होती और फिर आगे कहा कि सर्वानी भूतान्या मई बाभूत जानता तत्र को मोह काशो शोका कष्ट का तो वो तो तो जिसमें सभी भूतानी आत्मा एवं अभूत जिसमें सभी भूत आत्मा ही है ऐसा जानने वाला जो व्यक्ति है अच्छा सभी भूत जो है आत्मा ही है तो सभी भूत आत्मा ही है का मतलब ये हुआ कि वो सभी भूत आत्मा है मान आत्मा के समान है आत्मा है का मतलब क्या हुआ जी ये थोड़े कि जड़ पदार्थ आत्मा हो जाएगा नहीं नहीं नहीं हाँ जी और दूसरी बात भूत का मतलब हुआ कि भूत मतलब प्राणी भी तो होता है प्राणी हाँ जी हाँ जी है ना जी भूत का मतलब होता है जिस परमात्मा में सभी भूत आत्मा एवं भूत ऐसा हो जाएगा या जिस के ज्ञान में जिस ज्ञान में जिसके ज्ञान में सभी जिस परमात्मा में या जिस ज्ञान में ज्ञान विज्ञान में मन सभी जो प्राणी है अपने तुल्य ही सुख दुख वाले हैं जिस ज्ञान में ऐसे व्यक्ति यदि विचार करता है कि यस्मिन मने यस्मिन ज्ञाने या यस्मिन यामात्मा जिस परमात्मा में सभी भूत आत्मा के समान ही मैंने हमारे समान ही है हम जैसे सुख दुख वाले हैं वो भी ऐसे ही है ऐसा जो व्यक्ति अनुभव करता है तब तो फिर जो है उसकी सेवा करने की कोशिश करता है ना जी हाँ जी और फिर बोल रहे हैं कि और यशमिन समानी भूतान्यात आत्मा एवाभूत विजानता औथिबोल की तत्र को मोह जब तभी यशविन सरबानी भूतान्यात भुतान्या, भूतु विजानता तत्र को मोह तो फिर व्यक्ति को मोह कहा होगा जी हाँ उस परमात्मा में या उस ज्ञान में एकत्व को जो देखने वाला व्यक्ति है एकत्व का जो दर्शन करने वाला व्यक्ति है उसको न मोह होता है ना शोक होता है वह यदि हर चीज में का दर्शन करता है जैसे मैं हूँ स्वयं का दर्शन दूसरे में भी करता है कि मैं जैसे आत्मा हूँ सामने वाला व्यक्ति भी वही आत्मा है ऐसा जब वह अनुभव करता है परमात्मा में तो है ही हर कुछ उस परमात्मा के अंदर जितने भी प्राणी है उस प्राणी में जो है उस पर उस पर अपने आप को देखता है एकत्व को जब देखता है तो फिर बोल रहे की वहां नो होता है न शोक होता है। तो सब तो अपने ही हो जाते हैं ना फिर हाँ जी तो ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहा है कि वह मन की जो स्थिति है मन की जो प्रवृत्ति है मन क्या बोलते हैं कि वह प्रकृष्ट जो वृत्ति है ज्ञान है वह प्रकृष्ट ज्ञान शोक को समाप्त करने वाली है तो क्या ज्योति का जो ज्योतिष वाली ज्योति वाली जो प्रकृष्ट ज्ञान है तो ज्योति वाली दो प्रकार की ज्योति है एक आत्मा रूप में है और दूसरा बुद्धि रूप में है तो जिस व्यक्ति को बुद्धि का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो ऐसे योगी का शोक समाप्त हो जाता है तो वह ज्ञान शोक से रहित होता है वह ज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान मतलब जो है विषो का शोक से रहित होता है समझ गया जी हां जी हाँ तो यहां पर यह करें यही बात करें प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तते ये प्रवृत्तिपन्ना मनसा स्थिति ये निबंधनी ये अनुवृत्त होता है इसमें इसकी अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में तो सूत्र बन जाता है विशोका व ज्योतिषमती प्रवृत्ति मनसा स्थिति निबंधनी ये बन जाता है अब जो है कैसे जो है ज्योतिषमती प्रवृत्ति कैसे होती है उसके संबंध में कह रहे हैं कैसे ज्ञान होता है ज्योतिष ज्योतिषमती प्रवृत्ति ज्योतिषमती जो, तिश्म, जो, जो, जो संगीत है कैसे है तो बता रहे कि हृदय पुंडरीके धारयतो या बुद्धि संवीत बोल रहे हैं कि हृदय पुंडरीक में पुंडरीक कहते हैं कमल को पुंडरीक का मतलब क्या होता है जी कमल हाँ जी कमल हाँ नहीं, ये मुझे मालूम नहीं था कमल हाँ पुण्डरीक कहते हैं कमल को तो पुंडरीक कहते हैं कमल को तो बोलते हैं हृदय पुण्डरीके धार य या बुद्धि संवित हृदय कमल रूपी जो हृदय में कमल के साथ इसलिए इसकी तुलना किया गया है कि कमल बहुत ही कोमल होता है कमल क्या होता है जी कोमल होता है कोमल होता है आप कमल के पुष्प को कभी हाथ से छुए हैं कि नहीं हाँ जी छुआ हुआ है तो मुलायम होता है ना हाँ जी वह कोमल होता है और कमल के जो फूल है जैसे मुलायम हुए कोमल हुए वैसे हालांकि हरेक फूल का पंखरी तो कोमल ही होता है तुरंत निकल जाता है परंतु यह कि वह बहुत ही कोमल होता है उसके पत्ते भी जो है कोमल होता है होते हैं तो यहां पर उपलब्ध मैंने ये उदाहरण के बल दिया है कि मानो के हृदय एक जो है कमल के समान है कमल के पुष्प के समान है तो कमल के समान कोमल हृदय हृदय तो कोमल होता ही है ना जी हृदय आप तो डॉक्टर हैं हृदय कितना कोमल होता है हृदय कोमल है पार्ट तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कमल के समान कोमल जो हृदय है उस हृदय में धारणा करने वाले योगी को जो बुद्धि का अनुभव होता है बुद्धि का ज्ञान होता है बुद्धि की अनुभूति समय बने ज्ञान सम्यक भली भांति ज्ञान बुद्धि का जो भली भांति ज्ञान होता है उसी को कहते हैं बुद्धि प्रवृत्ति जैसे पीछे आपने देखा होगा कि नासिकाग्र धारे तो जैसे पैतीस नंबर सूत्र में क्या लिखे थे धार्य तो अश या दिव्य गंध संबित साध प्रवृत्ति साध प्रवृत्ति है ना जी हाँ जी ऐसे ही इसमें कर देंगे कि हृदय पुण्डरी के वा बुद्धि संबित सा बुद्धि प्रवृत्ति क्या कर देंगे जी सा बुद्धि प्रवृत्ति वह बुद्धि प्रवृत्ति है बुद्धि का प्रकृष्ट ज्ञान है तो काने का अभिप्राय यह हुआ कि यहाँ पर महर्षि वेद ब्याजी कहते हैं कि बुद्धि का यदि साक्षात्कार करना है अर्थात तो बुद्धि का यदि ज्ञान करना है बुद्धि की अनुभूति पूर्ण असली साक्षात्कार तो जो है समाधि में होगी ये समाधि की तो बात है ही नहीं ये तो प्रारंभिक अवस्था की बात है प्रारंभिक अवस्था में ऐसे ऐसी बात होती है व्यक्ति को अनुभव होने लग जाता है यहाँ पर संबित का मतलब जो साक्षात्कार यदि में बोलता हूं तो साक्षात्कार का मतलब वो नहीं जानिएगा कि जो संप्रज्ञान समाधि में साक्षात्कार होता है संप्रज्ञान समाधि में तो पूर्णता बुद्धि का साक्षात्कार हो जाता है यहाँ पर बुद्धि का पूर्णतः साक्षात्कार नहीं होता परंतु अनुभूति होती है सामान्य रूप से भी हम लोगों को भी तो अनुभूति होती रहती है ना कि भाई कभी यदि एकदम शांत चित्त होकर के बैठे तो कभी कभी खुद का भी खुद, खुद, खुद की भी अनुभूति होती है बन का भी अनुभव होता है बुद्धि का भी अनुभव होता है ये होता है तो उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है समझ गया जी बुद्धि का बुद्धि का मतलब यहाँ पर महातत्व जो है बुद्धि का मतलब हुआ कि महातत्व तो महातत्व का मतलब है कि यहां पर महातत्व का सूक्ष्मता से सूक्ष्म उसका साक्षात्कार नहीं हो रहा है यहाँ पर तो फिर यही समाधि लग गई तो फिर समाधि के लिए ये तो समाधि को प्राप्त करने के लिए केवल मन को एकाग्र करने का एक तरीका है इसलिए बुद्धि सम्मित का मतलब ये नहीं समझ समझेगा जो संप्रज्ञान ज्ञान समझ पर स्थूल रूप में साक्षात्कार होता है स्थूल रूप में उसको ज्ञान होता है उसको अनुभव होता है बुद्धि है और बुद्धि के माध्यम से किसी भी चीज को ज्ञात किया जाता है उसी में जो है विचार इत्यादि आते इत्यादि इत्यादि तो ये करें कि हृदय के कमल के समान कोमल जो हृदय है उसमें धारणा करने वाले देशबंधा बंधा चित धारणा उसमें जो बांधने वाले उस हृदय प्रदेश में बांधने वाले जो योगी हैं उसमें धारणा करने वाले जो योगी है उनको जो तो बुद्धि का सम्मित होता है बुद्धि का भलीभांति जो ज्ञान होता है अर्थात बुद्धि की जो अनुभूति होती है बुद्धि का जो अनुभव होता है बुद्धि का जो ज्ञान होता है वह बुद्धि प्रवृत्ति हुई तो यहाँ पर ज्योतिष मति जो हुआ ज्योतिष मति के द्वारा यहाँ पर ज्योति का अर्थ हो गया यहाँ पर बुद्धि बुध्... ज्योति का मतलब क्या हो गया जी बुद्धि बुद्धि क्योंकि तो ज्योति वाली प्रकाश वाली जो प्रवृत्ति तो एक हुआ बुद्धि वाली जो प्रवृत्ति हुई तो ज्योति का तो एक अर्थ हो गया बुद्धि समझ गया जी हां वाक्य से यही लग रहा है कि ज्योतिषमती मान ज्योति वाली जो प्रवृत्ति तो यहां पर ज्योति माने बुद्धि बुद्धि का ज्ञान अर्थात ज्योति का ज्ञान तो ज्योति का तो अर्थ हो गया तो वह जो है ज्योतिषमती हो गई प्रवृत्ति अर्थात बुद्धि प्रवृत्ति हो गई सा बुद्धि प्रवृत्ति सा ज्योतिषमती प्रवृत्ति ऐसा अपना अध्यार करके बना लेंगे जैसे पीछे महर्षि व्यास जी ने वाक्य बनाया तो अब जो है बुद्धि का जो ज्ञान होता है तो वह बुद्धि का ज्ञान किस रूप में है जो आगे प्रवृत्ति कहा है बुद्धि सम्मित सा बुद्धि प्रवृत्ति होगी तो वह बुद्धि रूपी जो पदार्थ है वह किस रूप में है उसको जो व्यक्ति अपने मन को हृदय प्रदेश में लगाता है तो उसको जो, जो बुद्धि का जो उस योगी को जो बुद्धि का ज्ञान होता है वह तो बुद्धि का किस रूप में ज्ञान होता है उस बुद्धि का स्वरूप क्या है ये आगे बता रहे हैं बोलते बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाश बोल रहे है कि बुद्धि जो सत्व है सत्व मन पदार्थ बुद्धि नामक जो पदार्थ है बुद्धि नामक जो वस्तु है महातत्व जो है बुद्धि नामक जो वस्तु है वह भास्वरम है वह प्रकाश स्वरूप है प्रकाशशील है प्रकाश स्वरूप वाला है समझ तो गए जी हां जी भास्वरम वह प्रकाश स्वरूप वाला है और आकाशकल्पम आकाश के समान है तो आकाश के समान है तो आकाश के समान है का मतलब क्या हुआ जी सब तरफ चारों तरफ है आकाश के समान है का मतलब ये हुआ इसको सब जगह अनेक तरीके से जो है ले सकते हैं एक तो आकाश जैसे विभू है सर्वव्यापक है उसके समान है ऐसा यदि अर्थ लेते हैं तो बताइए क्या बुद्धि सर्व है क्या नहीं तो ये अर्थ तो घट नहीं रहा हाँ जी तो आकाश के समान सर्व व्यापक आकाश के समान विभू क्योंकि यहाँ पर समान रूप से अर्थ जो है भाष्यकार लोग जो है ऐसे ही ले, ले लेते हैं कि भाई आकाश के समान है तो आकाश के समान विभू है जैसे आकाश व्यापक है ऐसे ही बुद्धि भी व्यापक है हाँ यदि इसको इस रूप में भी लिया जाए तो संगति लग सकती है जैसे आकाश व्यापक है अर्थात आकाश व्यापक का मतलब क्या है जी आप आकाश में जहां पर भी आपकी दृष्टि जाती है सब कुछ तो आकाश में ही है ऊपर भी नीचे भी हर जगह भी सब जगह जहाँ जहाँ जाते जाइए आपको आकाश में गहराई दिखता जाएगा है ना जी हाँ। गहराई का मतलब कुआं की गहराई की तरह नहीं गहराई आप नहीं, गहराई हुआ, हुआ। है? ये जो पहला हुआ।, हुआ है आप जहा जहा पर भी जायेंगे हम आकाश में हैं, सूर्य आकाश में है, है पृथ्वी आकाश में है चंद्रमा आकाश में है सब कुछ आकाश में है तो जैसे इसकी गहराई है जैसे जहां पर भी जाओ ऐसे ही बुद्धि की गहराई है बुद्धि के माध्यम से बुद्धि के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते है न जी तो बुद्धि को जहां तक ले जाओ जहाँ तक ले जाओ वह जो है जाता ही जाएगा जाता ही जाएगा वह फैलती ही जाएगी इस रूप में यदि लेते हैं तो फिर कोई सिद्धांत की हानि नहीं है और यदि आकाशवत व्यापक का जैसे आकाश व्यापक है ऐसे ही ये व्यापक है इसमें यदि ले, ऐसा लेंगे सीधे वात मान अभिधेय अर्थ लेंगे अभिधा शक्ति से लेंगे तो फिर अर्थ ठीक नहीं घटेगा तो आकाश के समान व्यापक है का मतलब है कि आकाश का जैसे फैलाव है ऐसे ही बुद्धि का ज्ञान के प्रति फैलाव है, है। व्यक्ति जो है बुद्धि के माध्यम से ही ज्योतिष भी पढ़ लेता है बुद्धि के माध्यम से ही दर्शन भी पढ़ लेता है बुद्धि के माध्यम से ही क्या कहते हैं कि जो है वेद पढ़ लेता है बुद्धि के माध्यम से ही मैथ पढ़ लेता है बुद्धि के माध्यम से ही साइंस पढ़ लेता है तो देख लीजिए इस बुद्धि का फैलाव कितने हैं कितने जगह है हर जगह है ना जी हाँ जी चारो तरफ है चहु और है जिधर भी यदि आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे यदि हमारा चित एकाग्र हो जाता है एकाग्र होने के बाद वह जब बुद्धि का प्रयोग किया जाता है तो वह बुद्धि का फैलाव इतना विशाल है इतना विस्तार है मानो आकाश की तरह वह विस्तृत है वह बुद्धि फैली हुई है और उस फैली हुई बुद्धि से व्यक्ति मतलब जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थल से स्थूल पदार्थ सबको वह जानने में हो जान समर्थ जी? हाँ जी। वकाश तो की बात नहीं है ये ज्ञान प्रकाश हाँ, की बात है ज्ञान प्रकाश वह प्रकाश मैंने ज्ञान रूपी हो जाएगा प्रकाश प्रकाश स्वरूप है मैंने ज्ञान रूपी प्रकाश और दूसरी बात यह है कि ज्ञान रूपी प्रकाश क्योंकि हर चीज में तो प्रकाश है ही ना जी कि आ, नहीं है नहीं वो तो है है ना तो हर चीज में प्रकाश है और बुद्धि का निर्माण प्रकृति से हुआ सब समस्था प्रकृति प्रकृति महान प्रकृति से महातत्व का निर्माण हुआ और महातत्व जो है महातत्व में सत्व है सत्व है तो वह ऐसा हो सकता है कि वो जैसे चित्त सत्वम कहा न जी तो चित्त में सत्व की मात्रा अधिक होती है ना जी चित्त से मन भी ले लिया जाएगा बुद्धि भी ले लिया जाएगा तो वहां पर बुद्धि प्रकाश रूप है और प्रकाश किसका गुण है सत्व का गुण है ना जी हाँ जी तो वह चित्त का वास्तविक जो स्वरूप है बुद्धि का जो वास्तविक स्वरूप है वह समझ में आने लग जाता है यही करे बुद्धि सत्पम प्रकाश भास्वरम बुद्धि को जो है प्रकाश स्वरूप है प्रकाश स्वरूप वाला उसमें तमोगुण और रजोगुण की, की मात्रा कम है और सतगुण की मात्रा अधिक है इस रूप में भी हम ले सकते हैं भास्वरम का समझ गए जी हां जी क्योंकि ज्ञान भास्वरम का ज्ञान तो ले ही सकते हैं ले ही लेंगे परंतु ये भी हो सकता है क्योंकि भाई चित्त का स्वरूप क्या है मैंने मन का जो बुद्धि जो है बुद्धि का स्वरूप क्या है बुद्धि का स्वरूप क्या है तो बुद्धि का स्वरूप है प्रकाश प्रकाश उनका स्वरूप ही है प्रकाश स्वभाव प्रकाश स्वरूप तो यही करे कि बुद्धि सत्वम ही भास्वरम और आकाश कल्पम बुद्धि सत्व जो है बुद्धि नामक जो सत्व है पदार्थ है वह भास्वर है प्रकाश स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है क्या बोलते हैं कि प्रकाश स्वभा स्वभाव बला आकाश के समान व्यापक है आकाश के समान व्यापक का मतलब हुआ कि आकाश जैसे सब जगह फैली हुई है ऐसे ही बुद्धि भी सब जगह फैल जाती है उस पदार्थ को ज्ञान मान उस पदार्थ का ज्ञान करने के लिए उस पदार्थ को जानने के लिए सब जगह एक तो ये आकाश कल्पम का अर्थ हुआ और यदि वो अर्थ लिया जाएगा तो अर्थ नहीं घटेगा जब नहीं घटेगा तो फिर जो है लक्षणा करेंगे यहां पर दूसरा क्योंकि तो आकाश का केवल एक ही गुण थोड़े है आकाश के अंदर व्यापकता है व्यापकता भी गुण है पर परंतु तो निर्मलता भी गुण है ना आकाश के अंदर हाँ जी आकाश के अंदर क्या जी निर्मलता भी है तो यहां पर आकाश कल्पन का मतलब हो कि आकाश के समान निर्मल आकाश के समान निर्मल, निर्मल। प्रभु के समान निर्मल तो कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि तो प्रभु के समान निर्मल इसलिए नहीं कहा जा सकता प्रभु तो एकदम पूर्ण शुद्ध है जबकि बुद्धि पूर्ण शुद्ध नहीं है ना जी ये तो मिलावट है ना सत्तर का इसलिए आकाश का, कल्पम का कल्पम कहा क्योंकि आकाश तो प्रकृति का ही विकृति है तो इसीलिए आकाश कल्पम तो बुद्धि बुद्धिशत्व जो है बुद्धि नामक जो पदार्थ है वह प्रकाश स्वरूप है प्रकाश स्वभाव वाला है और आकाश के समान निर्मल है निर्मल है ऐसा उसको ज्ञान होता है योगी को जब हृदय के पुंडरिक में धारण करता है तो कमल रूपी हृदय के हृदय प्रदेश में जब धारणा करता है तो उसको ऐसा ज्ञान होता है बोलते तत्र स्थिति वैशाल मैने वैारि पत्र मैने उसमें पत्र उसमें स्थिति उस हाँ। के वैशाल से प्रवृत्ति होती है मैने बुद्धि सत्व जो है भास्वर है और आकाश के समान निर्मल है ये जो ज्ञान होता है ये जो प्रवृत्ति होती है क्यों होती है इसलिए होती है कि जब योगी अपने हृदय में मन को एकाग्र करता है तो एकाग्र करने के बाद उसको बुद्धि की अनुभूति हुई उसको बुद्धि का ज्ञान हुआ और अब जो है अपने चित्त को अपने मन को हृदय प्रदेश में लगाया और हृदय प्रदेश में लगाने के बाद उसको जो बुद्धि बुद्धि में बुद्धि का जो ज्ञान हुआ तो अब अपने मन को बुद्धि में लगा दे रहा है अर्थात योगी अपने मन को चित्त को किस में लगा रहा है जी बुद्धि में लगा रहा है तो उस बुद्धि में उस बुद्धि में स्थिति की वैशा होने के कारण अर्थात स्थिति का मतलब क्या है जी प्रशांत वाहिता स्थिति मन की जो प्रशांत वाहिता है तो उस बुद्धि में जब योगी अपने चित्त को लगा देता है उसमें कंटिन्यू जो प्रशांत वाहिता स्थिति उस बुद्धि में जब चल रही होती है तो उसके बाद प्रत्यक्ष होता है उसको बुद्धि का तो वह उस बुद्धि का कि जो प्रकाश स्वरूप है आकाश के समान निर्मल है ऐसा उसको ज्ञान होता है तो वैसारद्धि का मतलब हुआ दक्षता कुशलता तो उस तत्र माने उस बुद्धि में तत्र का मतलब क्या है जी कुछ बुद्धि उस बुद्धि हाँ में उस बुद्धि में मन की स्थिति की कुशलता होने के कारण मन की स्थिति की वैशारध्य होने के कारण वैशाराध्यम सब का समझिए ना हाँ विशार दक्षता जी हाँ दक्षता तो उसमें स्थिति के वैशारध्य मान उस बुद्धि में स्थिति के अर्थात उस बुद्धि में मन की स्थिति की वैशारध्य है जब हो जाती है उसमें अर्थात जब योगी के अंदर मन को उस बुद्धि में लगाने की जब कुशलता आ जाती है जब योगी एक्सपर्ट हो जाता है अपने मन को बुद्धि में लगाने का तो लगाने से वह बुद्धि की प्रवृत्ति होती है बुद्धि का ज्ञान होता है समझ गया हाँ जी तो वह जो बुद्धि का जो ज्ञान होता है वह कैसे वह बुद्धि का जो ज्ञान हुआ वह बुद्धि की ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है बुद्धि सम्बत सम्बित जो है बुद्धि की जो प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है तो वह बुद्धि की प्रवृत्ति कैसी है बुद्धि कैसा है बुद्धि की जो प्रवृत्ति हुई तो बोलते हैं सूर्येंदु ग्रह मणि प्रभा रूपाकरे निकल्पत्य बोलते हैं सूर्य के समान इंदु के समान ग्रह के समान और मणि के समान जो प्रभा है माना सूर्य के प्रभा सूर्य के समान मैं गलत बोल दिया मने प्रभा सूर्य इंदु ग्रह और मणि के साथ प्रभा का संबंध है मने सूर्यश्च सूर्य इंदुस् ग्रहश मणिश्चि सूर्येन्दु ग्रह मणय तेषां प्रभा इति सूर्येन्दु ग्रह मणि प्रभा ऐसा हो जाएगा सूर्य की प्रभा इंदु की प्रभा इंदु मान चंद्रमा ग्रह की प्रभा मने ग्रह का भी अपना प्रकाश है इसे क्या पता चला जी ग्रह का भी अपना प्रकाश है सूर्य ये नहीं कि जो है पृथ्वी ग्रह है तो पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है पृथ्वी का अपना प्रकाश है परंतु सूर्य के प्रकाश के सामने इसका प्रकाश नगण्य है ना के बराबर है ऐसे जितने भी ग्रह है सबका अपना प्रकाश है तो ये करें कि सूर्य का प्रकाश इंदू का प्रकाश ग्रह का प्रकाश और मणि का प्रकाश मणि की जो प्रभा मणि माने जैसे हीरा इत्यादि है प्रकाश इत्यादि जो चमकीली जो वस्तु है तो वह जो मणि है उसके प्रकाश उसके प्रकाश रूप जो है उसके आकार से विकल्पते उत्पन्न होता है उसके प्रकाश से उस रूप मैने प्रकाश इंदु के प्रकाश रूपाकार से सूर्य के प्रकाशारूपाकार रूपाकार से इंदू के प्रकाशारूपाकार से ग्रह के प्रकाशारूपाकार से मणि के प्रकाशारूपाकार से विकल्पते विशेष प्रकार से प्रकाशित होता है विशेष प्रकार से अः मान विशेष प्रकार से उत्पन्न होता है तो यहाँ पर ये यह कह रहे हैं कि ये उस योगी को ऐसी अनुभूति होती है उस योगी को ये अनुभव होने लग जाता है कि जो बुद्धि जो है बुद्धि का जो ज्ञान उसको हो रहा है तो वह सूर्य के इंदु के मान सूर्य के प्रकाश के समान मानो सूर्य का जैसे प्रकाश है उसी तरीके से बुद्धि का प्रकाश है इंदु का जैसे प्रकाश है मनो बुद्धि का वैसे ही प्रकाश है ग्रह का जैसे प्रकाश है वैसे मनो बुद्धि का वैसे ही प्रकाश है मणि का जैसे प्रकाश है मनो बुद्धि का वैसे ही प्रकाश है और ग्रह का इस तरीके से सूर्य इंदु ग्रह मणि के प्रकाश का जैसा रूप है उसी आकार के यहाँ पर तुलना किया जा रहा है ऐसा नहीं समझने का सूर्य का जैसा प्रकाश है मैंने तुलना किया जा रहा है कि जैसे सूर्य का प्रकाश है जैसे चंद्रमा का प्रकाश है उसको जैसे अनुभव करते हैं तो व्यक्ति मानसिक रूप से उस रूप में अनुभव करता है कि बुद्धि ऐसे, ऐसे ऐसे है। है समझेजिए हाँ जी अंतिम साक्षात्कार तो उसको जो है बुद्धि का जो है समाधि में होगी संप्र समाधि में परंतु अभी जब प्रारंभिक अवस्था में जब योगी अपने हृदय प्रदेश में मन को कंसंट्रेट करता है, करता है, है, तो उसको बुद्धि का जो ज्ञान होता है, तो जब करता है, तो तो जब जब करता उस बुद्धि बुद्धि में, में किया उसे बुद्धि का ज्ञान हुआ और उस बुद्धि में ही फिर उस बुद्धि में ही जब चित्त की स्थिति होती है चित्त की स्थिति की वैशारध्य होता है तो उससे वैशाराध्य से प्रवृत्ति होती है यानी किसकी प्रवृत्ति होती है प्रकृष्ठ ज्ञान होती है बुद्धि की प्रकृष्ट ज्ञान होता है बुद्धि की प्रकृष्ट प्रवृत्ति होती है प्रकृष्ट प्रवृत्ति होती है और वह बुद्धि की जो प्रकृष्ट प्रवृत्ति होती है तो वह कैसी बुद्धि की प्रकृष्ट प्रवृत्ति? किस रूप में बुद्धि की प्रकृष्ट प्रकृष्ट वृत्ति होती है किस रूप में ज्ञान होती है तो वह सूर्य इंदु ग्रह मणि के प्रभा के रूप में ज्ञान होती है रूप से ज्ञान होती है रूप में वहां पर संस्कृत है रूप से जान होती है लोक व्यवहार में हिंदी में रूप में इस रूप में सूर्य के प्रभाव के रूप में जान होती है बुद्धि है इंदू के प्रभाव के रूप में जान होती है ग्रह के प्रभाव के रूप में जान होती है मणि के प्रभाव के रूप में जान होती है इस तरीके से मतलब ये किया गया है कि मैंने ये इवार में इव अर्थ में ऐसा समझेगा समझ गया जी तो एक तो ये बताया बुद्धि संबित तो ज्योतिषमती में ज्योति का एक अस्त हो गया बुद्धि जो अपने चित्र को हृदय में लगाते हैं हृदय में लगाने के बाद जो बुद्धि का ज्ञान हुआ एक तो ये हो गया तो उस बुद्धि में स्थिति का वैशारध्य होने से जो है वह बुद्धि की प्रवृत्ति होती है अब जो है दूसरा है तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम निस्तरंगम सॉरी निस्तरंग महोदधिकल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवती और दूसरा कह रहे कि जब चित्त को अस्मिता में लगाता है अर्थात यह अच्छी बात है जैसे यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई हम अपने मन की धारणा कहाँ करते हैं चित्र को कहाँ लगाते हैं नाक के अग्रभाग में लगाते हैं हृदय प्रदेश में लगाते हैं जिहवा के अग्रभाग में लगाते हैं सब ठीक है परंतु जब हम अपने मन को आत्मा में लगा देते हैं खुद में लगा देते हैं खुद में ही मैने जब योगी अपने मन को अस्मिता माने आत्मा में का होना जो है मैं का होना में जब लगाते हैं मन आत्मा में जब लगाते हैं तब क्या होता है तब भी ज्ञान होता है तब क्या ज्ञान होता है तब ज्ञान होता है कि ये जो है तथा अस्मिता समापनम चितम अस्मिता में समापन्न चित्त अस्मिता में लगा हुआ चित्त अस्मिता में युक्त चित्त निस्तरंगम तरंग रहित उसमें जो क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त का जो तरंग होता है चित्त में उससे रहित एकाग्र निरंग का मतलब क्या हो गया जी बिना एकाग्रिना बिना। या निस्तरंग माने शांत तरंग रहित वृत्ति रहित निस्तरंग और महोदधि कल्पम शांतम अनंतम यहां पर शांतम अनंतम को निस्तरंग महोदधि के साथ हम अच्छा। जोड़ सकते हैं निस्तरंग महोदधि कल्पम शांतम तो निस्तरंग का शांतम के साथ और महोदधि का अनंतम के साथ ऐसा जोड़ सकते हैं तो बने अस्मिता में आत्मा में जो समापन चित्त है आत्मा में आत्मा में लगा हुआ जो चित्त है अर्थात जब योगी अपने चित्र को आत्मा में लगा देता है आत्मा में आत्मा के साथ युक्त कर देता है तब जो है चित्त जो है एकदम निस्तरंग शांत हो जाता है और महोदिकल्पम और महोदधि के समान महोदधि माने समुद्र समझ गए जी महोदधि मतलब क्या होता है जी समुद्र बहुत। समुद्र माने बहुत अधिक जल को धारण करने वाला महोदधि ही माने धारण करने वाला महोद माने बहुत विशाल जल को धारण करने वाला तो विशाल जल को कौन धारण करता है समुद्र, हाँ समुद्री धारण करता है ना हाँ जी इसलिए महोदि का मतलब हुआ समुद्र तो अस्मिता में समापन चित्त निस्तरंग शांतम भव अच्छा आपने निस्तरंग है या निस्तरंगम है अलग से निस्तरंगम इसमें तथा अस्मिताया, अस्मितायाम समापनम चित्तम निस्तरंगम महोद हाँ। नि, अच्छा निसरंगम निसरंगम अलग से बिंदी हाँ, बिंदी है है है ना ऊपर ऊपर बिंदी बिंदी जी हाँ, तो बस ये ठीक है है हमारे में लगाने में नहीं इसलिए लगाने हो जा रही है। तो यहाँ पर जो है चित्तम निसरंगम कर देंगे तो अब शांतम के साथ संबंध हो जाएगा तो हो जाएगा तब हो जाएगा तथा अस्मिता में समापन चित्त अस्मिता में लगा हुआ चित्त निस्तरंगम शांतम मान तरंग रहित वृत्ति रहित शांतम भवती शांत होता है समझ गए हाँ जी और महोदधिकल्पम अनंतम महोदधिकल्पम अनंतम भवती और महोदधि के समान अनंत होता है महोदधि के समान अनंत होता है का मतलब क्या है जी समुद्र को जब आप देखते हैं आप कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के बीच में चले गए और वहाँ आप डुबकी लगा करके गए और वहां से जब आप चारों तरफ देखेंगे तो क्या दिखेगा दिख रहा है आपको खाली दिख? दिख रहा है जल ही जल दिखता है वो हाँ, तो उस रूप में हालांकि समुद्र तो शांत है उसकी सीमा है परंतु ये तो सीमा रहित दिखेगा सीमा रहित दिखता है जैसे बता रहे इसीलिए महोदधि का उदाहरण दिया है कि जैसे महोदधि अनंत दिखता है ऐसे ही दिखता है कि चित्त भी अनंत है चित्त भी जो है अनंत है तो चित्त भी अनंत है का मतलब क्या हुआ जी वह चित्त अनंत का मतलब हुआ असीम जो दिखता है सीमा रही जो दिखता तो अनंत जो है अनेक से स्थान की दृष्टि से भी व्यक्ति मन अनंत होता है स्थान की दृष्टि से ऐसे ही काल की दृष्टि से तो जैसे काल की दृष्टि से अनंत हुआ स्थान की दृष्टि से तो यहां पर स्थान की दृष्टि से स्थान की दृष्टि से जो है अनंतता यहां पर चित्र जो है अनंत है का मतलब हुआ कि वह अधिक काल तक रहने वाला है इस रूप में ले लेंगे जी अधिक काल तक रहने वाला है रहने वाला यही अर्थ लिया जाएगा नहीं तो क्योंकि चित्त तो, चित तो नाशवान है चित्त तो नाचवान है और अनंत यदि आप इसके रूप में लेंगे कि स्थान में तो वह चित्र तो छोटा सा है तो वह तो शांत हो गया ना जी हमें स्थान के विषय में अनंत ले नहीं सकते समय के विषय से लिया जा सकता है समय के रूप में लिया जा सकता है कि भाई टाइम ये चित्र जो है कब से है और कब तक रहेगा कब तक रहेगा तो वो यदि जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा तब तक भी उसको तो चार अरब बत्तीस करोबर तक तो रहना ही पड़ेगा ना हाँ जी उसके बाद तो चित समाप्त होगा उसके बाद चित्त समाप्त होगा उसके बाद मन नष्ट होगा प्रकृति में लीन हो जाएगा तो यहां पर समय के दृष्टि देखें तो चार अरब बत्तीस करोबर जो समय है इसमें वहां से वहां तक जैसे समुद्र में है समुद्र में जब हम लगाते हैं तो देखते हैं समुद्र के बीच में जा करके तो या समुद्र के किनारे में ही तो उसमें अनंतता दिखती है कि नहीं दिखती है जी है नहीं अनंतता परंतु दिखती है इसी तरीके से चित अनंत दिखता है कि भाई ये कब समाप्त होगा काल के इसमें सीमा नहीं है कि कब होगा ऐसा लगता है इसके समान अनंत तो महोदधि के समान अनंत हो होता है अर्थात उदाहरण तो दिया यहां पर जैसे महोदधि अनंत है वास्तव में अनंत है नहीं परंतु दिखता है ऐसे ही चित्त वास्तव में अनंत है नहीं परंतु दिखता है ऐसा उसको बोध होता है योगी को जब अपने मन को अस्मिता में अर्थात आत्मा में लगा देता है समझ तथा अस्मितायाम अस्मिताम महोदिक शांतम अनंतम अस्मिता, अस्मिता भावती। तब और तथा मैने और अस्मिता में लगाया हुआ जो चित्त है धारण किया हुआ जो चित्त है समापन जो चित्त वह निस्तरंग तरंग रहित क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ माने क्षिप्त मूड विक्षिप्त से रहित एकाग्र शांत और महोदधि के समान महोदधि के साथ शांत उसको भी जोड़ सकते हैं और निस्तरंग को भी यदि अलग करेंगे तो वह तरंग रहित तब तरंग रहित मैने तरंग का मतलब यहाँ पर है कि उस योगी के अंदर जब चित्त में कोई तरंग ही वृत्तियां नहीं उठी अर्थात न क्षिप्त वृति न मूढ़ न विक्षिप्त तो वह एकाग्र हो गया ना जी तो यहाँ पर निस्तरंगम का अर्थ एकाग्रम भी ले सकते हैं समझ गए गया हां जी तो वह समापन चित्र जो है निस्तरंग एकाग्र और महोद अधिकल्पम शांतम महोदधि समुद्र जैसे शांत है उसी के समान एकदम शांत और अनंत जैसे महोदधि अनंत दिखता है ऐसे ही महोदधि के समान वैसे ही चित्र जो है अनंत काल से काल से रहित काल से मैने काल की सीमा मैंने चार और बत्तीस करोड़ वर्ष है तो मानो कि वह अनंत है और अस्मिता मात्रम भवती और अस्मिता मात्र होता है अस्मिता मात्र का मतलब क्या हुआ जी चित्त तो अस्मिता मात्र है नहीं चित्त अस्मिता मात्र है क्या है? हर नहीं चित्त अस्मिता मात्र नहीं है अस्मिता तो आत्मा हो गई जी हाँ जी। हाँ अस्मिता तो आत्मा है तो यहां पर क्या अर्थ लेंगे जो अस्मिता मात्र मतलब क्या हुआ जब चित्त अस्मिता में लग गया तो अस्मिता से युक्त हो गया ना जी हाँ जी तो जब उसमें दक्ष चित्त जब उसमें दक्ष हो जाता है अस्मिता में लगाने में जब दक्ष होता है तो उस चित्त का स्वरूप क्या हो गया अस्मिता वाला हाँ जी यही स्वरूप हुआ ना जी हाँ जी जैसे लोक व्यवहार में कहेंगे कि भाई कोई गाड़ी चलाता है तो गाड़ी चलाने वाले का स्वरूप क्या है क्या एक स्वरूप हो जाएगा गाड़ी चलाने वाला ऐसा हो गया ना जी जी कोई कृषक है तो वह व्यक्ति है परंतु उसके कृषि कार्य करने के कारण वह कृषक भी हो गया ना जी हां जी. तो कृषि कार्य करने वाला तो गुण से भी गुण से व्यक्ति का स्वरूप जाना जाता है तो ऐसे ही चित्त का स्वरूप क्या बन गया यहां पर कि वह अस्मिता मात्र वाला है मने यहां पर वाला अस्मिता मात्र एक अष्टाध्याय में सूत्र है अर्षाधि अर्षाधि से अच प्रत्य होता है अस और अस्मित अर्थ में तो अर्थ होगा कि असी अस्मिता मात्र है जिसमें ऐसा अर्थ हो गया या अस्मिता मात्र है जिसका ऐसा हो जाएगा कि अस्मिता मात्र है जिसमें तो अस्मिता मात्र वाला वह चित्र चित्र में अस्मिता मात्र होता है उस समय और कुछ नहीं रहता चित्त में अस्मिता मात्र होता है तो ये चित्त के स्वरूप को बता रहा है अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि उस समय चित्त को यह भी ज्ञान होता है मैंने अगर योगी को चित्त के माध्यम से यह भी ज्ञान होता है कि मैं हूं समझ गया जी हां परंतु ध्यान रखिएगा ये मैं हूं जो ज्ञान है वो समाधि वाला ज्ञान नहीं है ये सामान्य व्यक्ति से ऊंची स्थिति वाला ज्ञान है क्योंकि व्यक्ति को यही नहीं ज्ञान हो पाता है कि मैं हूं परंतु जब वो अपने मन को उस आत्मा में लगाने लग जाता है अस्मिता में लगाने लग जाता है तो फिर उस योगी को ज्ञान होता है कि भाई मैं हूं मैं शरीर नहीं हूं ये उतने गहराई से नहीं होता है उतने डीप से नहीं होता है पूरा साक्षात्कार नहीं होता जैसे संप्रज्ञान समाधि में हो जाती है अस्मिता समाधि में परंतु यहां पर मानो कि कुछ आभास होता है कि मैं मतलब चित्र को जब उस अस्मिता में लगाया तो मैं हूं समझ गया जी हाँ जी ऐसे ही संगति लगानी पड़ेगी नहीं तो यदि यहीं पर यदि आपको अस्मिता का ज्ञान हो जाएगा तो फिर समाधि लगाने की क्या बात है यहाँ पर ही हो गया ज्ञान जबकि ये तो चित्त का परिकर्म है ये तो प्रारंभिक कर्म है ये न जी हाँ जी आपको यही बताया जा रहा है की हाँ, ये प्रारम्भिक परिक्रम है चौतीस ऐसी उन्तालीस तक के प्रारम्भिक है जी हाँ तो चौंतीस से लेकर के उनतालीस तक जो है ये प्रारंभिक कर्म है तो प्रारंभिक कर्म जब है चौतीस की तैतीस है तैतीस से थर्टी थ्री थर्टी थ्री से उनचालीस तक जो है वह प्रारंभिक कर्म है उसी के बीच में तो प्रारंभिक कर्म में ही ऐसा आभास होता है ये नहीं समझना चाहिए कि बस मैंने आत्मा को साक्षात्कार कर लिया क्या इस तरीके का तो यही कर यहाँ पर जब चित्त को अस्मिता में लगाया आत्मा में लगाया तो चित्र जो है निस्तरंग हो गया जब उसमें दक्ष हो जाता है आत्म लगाने में तो चित्त निस्तरंग हो जाता है एकाग्र हो जाता है महोदय के समान एकदम शांत और अनंत हो जाता है अनंत होता है वह अर्थात योगी ये सब अनुभव करता है कि चित्र अनंत है अर्थात इसकी सीमा जो है लंबी है ये बहुत लंबे काल तक रहने वाला है और अस्मिता मात्र खुद योगी को अस्मिता मात्र का ज्ञान हो जाता है अर्थात ये मैं हूं ऐसा ज्ञान हो जाता है और चित्त mm -hmm. जो है अस्मिता मात्र वाला होता है, अस्मिता मात्र से युक्त होता है ये करें। तो तो यत्र इदम उत्तम जिस विषय में ये जिस विषय में यह कहा गया है जिस विषय में जो अस्मिता मात्र में जब वाला जो चित्त है और अस्मिता का ज्ञान होता है इस तयत्र मैंने जिस विषय में इदम उक्तम यह कहा गया हुआ है यह कहा है, है? क्या तम अणुमात्र अनुविद्या अस्मि इत्येवम इतम ताबत इति संप्रजानिते बोल रहे है कि, क्या कहा है कि तम मने उस अणुमात्र जो अनुमात्र जो आत्मा है उस आत्मा को जानकर योगी जो है उस अनुमात्र मन सूक्ष्म है आत्मा अनुमात्र है तो वह उस अनुमात्र आत्मा को अनुविद्या जानकर अस्मि अश्मी इजानी संप्राजानिते संप्राजानिते मैंने इस प्रकार मैं हूँ ऐसा वह योगी सम्प्र जानते वह जानने लग जाता है अच्छी तरीके से कि भाई मैं हूँ सम्र सम मैने अच्छी प्रकार से ही रूप से जानिते जानता है। माने योगी ऐसा जानने लग जाता है है, कि भाई मैं हूं, मेरा अस्तित्व ऐसा वह जानने लग जाता है तो उसने अर्थात उसमें, अर्था, उसमें प्रमाण दिया है महर्ष बेद्या जी कह रहे हैं कि विशे ज्योतिषमती है उसमें अन्य दूसरे व्यक्ति भी प्रमाण दे रहे है मन बता रहे हैं कि भाई ऐसा होता है कि व्यक्ति जब चित्त को अपने आत्मा में लगाता है तो लगाने के बाद जब चित्त जो है एकदम तरंग रहित हो जाता है माओदा के समान शांत और अनंत होता है और अस्मिता मात्र वाला होता है तो उसमें योगी आत्मा का प्रत्यक्ष करता है मने आत्मा को जानता है कि भाई मैं आत्मा हूँ ऐसी इस प्रकार उसकी अनुभूति होती है तो यहाँ पर उसी बात ने प्रमाण दिया है की तम बने जिस विषय में यह कहा गया है किसी विद्वान ने जो है ऋषि कहे है कि उस अनुमात्र आत्मा को जान अनुविद्या जान करके असमी एवं इस प्रकार मैं हूँ इस प्रकार जो है तापत समे तो वह जानता है योगी कि मैं हूँ मैं इस प्रकार हूँ मैं अनुमात्र हूँ समझ गया हाँ जी और चित्त भी इस, इस तरीके का है ऐसा भी जानता है तो इसका मतलब हुआ कि ज्योति का दूसरा अर्थ हो गया अस्मिता एक ज्योति का अर्थ हो गया बुद्धि जो कि पीछे बताया गया और दूसरा ज्योति का अर्थ क्या हो गया जी अस्मिता अस्मिता तो बोलते ऐसा द्वी विषो का प्रवृत्ति ये जो दो प्रकार की विषय का शोक रहित प्रवृत्ति है प्रकृष्ट ज्ञान है एक है विषयवती और एक और दूसरा अस्मिता, अस्मिता मात्र मन विषय व्रति का मतलब विषय क्या है जी विषय हो गया आपका बुद्धि विषय क्योंकि तो बुद्धि विषय है ना जी हाँ जी तो एक विषयों का हो गया बुद्धि जो तो सूर्य के समान जो है प्रकाशमान है इंदु ग्रह मणि के प्रभाव के समान जो है प्रकाशमान है वो तो मणि के प्रकाश में रूप में जो है वह उत्पन्न है वह उस स्वरूप वाला है तो ये तो बुद्धि का जो संबित हुआ बुद्धि के जो प्रवृत्ति हुई है विषयवती प्रवृत्ति हुई और अस्मिता मात्र दूसरा हो गया कि अस्मिता मात्र मात्रा च प्रवृत्ति और अस्मत अस्मिता मात्र प्रवृत्ति लेकर ऐसा द्वयी ये ऐसा द्वय प्रवृत्ति ये दो प्रवृत्ति होती है ऐसा द्वी विषो का मान ये दो विषय का होती है विषो का व ज्योतिषमती तो एक हो गई विषयवती अर्थात बुद्धिवती और दूसरा अस्मिता मात्रा और अस्मिता मात्रा प्रवृति अस्मिता मात्रा वाली जो है अस्मिता मात्रा के प्रकृष्ट ज्ञान जो है ये ज्योतिषवती मैंने ज्योतिषवती का मतलब हुआ बुद्धिवती मैंने बुद्धि प्रवृत्ति और अस्मिता मात्रा प्रवृत्ति समझ गए जी हाँ जी इसके दो स्वरूप हाँ मैने ज्योतिषवती का मतलब हुआ बुद्धि संबित और अस्मिता संवित अस्मिता मात्रित ये यही करें कि ऐसा दो विषयों का ये दो विषयों का है शोक रहित जो है ज्योतिष्मी है क्या विषयवती अस्मिता मात्रवृत्ति ज्योतिषमती इत ऐसा कहा जाता है मने विषयों का ज्योतिषमती दो हो गई विषय वाली हो गई अस्मिता मात्र वाली हो गई या, या जिससे योगिना चित्तम स्थिति पदम लभते जिससे माने जिस विषो का माने विषयवती और अस्मिता मात्र प्रवृत्ति से योगी चित्त की स्थिति का लाभ करता है चित्त की स्थिति पद को प्राप्त करता है समझ गया हाँ जी चित्त के दोनों स्वरूपों का ज्ञान हो जाता है उसको एक तो ज्योतिष बुद्धि मान ज्योतिषमती प्रवृत्ति का मतलब हुआ बुद्धिवत बुद्धि प्रवृत्ति और अस्मिता प्रवृत्ति ये समझ लीजिए बुद्धि प्रवृत्ति और अस्मिता मात्र प्रवृत्ति तो ज्योति का मतलब है बुद्धि और अस्मिता दोनों आत्मा दोनों ज्ञान हो दोनों अर्थ हुआ तो जब इसका ज्ञान हो जाएगा तो शोक रहित हो ही जाएगी तो शोक चला जाएगा ना उस ज्ञान में हाँ जी जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है ये भी एक ऊंची स्थिति है क्योंकि तो सामान्य व्यक्ति तो ये भी नहीं करता जब व्यक्ति तो साधना करने लग जाता और इस तरीके की स्थिति तो वो अन्य की अपेक्षा से ऊंची स्थिति है ना जी हाँ जी परंतु इसी में तीसरी नहीं कर लेना चाहिए ये, ये मध्यम, तो... है, क्या नहीं, अब मध्यम क्या है हाँ हाँ प्रारंभ हाँ। की स्थिति है मध्यम भी हाँ। प्रारम्भ की स्थिति है अन्य की अपेक्षा से मध्यम कह सकते हैं परंतु जो व्यक्ति इसमें लगा है योग कार्य में और जब इसकी अनुभूति होती है तो ये प्रारंभिक स्थिति है ये करके अपने आप को नहीं मैं बस ये हो गया समझ गया तो फिर वह साधना छोड़ देगा फिर आगे का ज्ञान नहीं उसको इसमें कोई प्रश्न नहीं जी नहीं दे। तो चलिए मंत्र पाठ करें ओम पूर्णशमादाय शांति शांति बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी नमस्ते बुधवार जी नमस्ते